नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद नरेंद्र का प्रेमालिंगन तीसरा प्रहर हुआ है नरेंद्र गाना गा रहे हैं राखाल लाटू मास्टर नरेंद्र के ब्राह्म मित्र प्रिय हाजरा आदि सब हैं नरेंद्र ने कीर्तन गाया मृदंग बजने लगा भावार्थ है तू चिदघन हरि का चिंतन कर उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है वह श्रीहरि भक्तों का हृदयधन उसकी सौंदर्य सुषमा कोट्यवधि चंद्रमाओं को लज्जित करेगी उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं हितकमलासन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपरूपी प्रियदर्शन का दर्शन कर भक्त के आवेग से उस चिदानंद रस में चिर निमग्न हो जा नरेंद्र ने फिर गाया भावार्थ सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में स्वभायमान है जिसे नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे वह दिन कब आएगा हे प्रभु मुझ दिन के भाग्य में यह कब होगा हे नाथ कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्बाध होकर तुम्हारी शरण लेगा कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदयाकाश में उदित होगे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त हो जाएंगे तुम शांत शिव अद्वितीय और राजराज राज हो हे प्राण सखा तुम्हारे चरणों में हम बिग जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा तुम्हारा शुद्ध और अपाप विद्य रूप हम देखेंगे जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा तुम ध्रोतारा हो हे दीन बंधो हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो तुम्हें प्राप्त कर हम अहरनिश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे वह दिन कब आएगा प्रभो भावार्थ आनंद से मथुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आएगा उसे लगातार पीते रहो आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो विषय रूपी मृग में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा देखना वह महामंत्र नहीं भूलना संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना हूंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो जय ब्रह्म कहकर आओ सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त होवें और सब कामनाओं को मिटा दें प्रेम योग के योगी बने मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है नरेंद्र आदि भक्त श्री कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा फिर कभी गाते हैं सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभामान है अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा आहा आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया आज श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है रात के आठ बजे होंगे तो भी प्रेम प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं उत्तर वाले लम्बे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं बीच बीच में जगन के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं एकाएक एक उन्मत्त की भांति बोल उठे तू मेरा क्या बिगाड़ेगी क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन जिसे सहारा दे रही है माया उसका क्या बिगाड़ सकती है नरेंद्र प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे नरेंद्र रहेंगे बस श्री राम फूले नहीं समाते रात का भोजन तैयार हुआ श्री माता जी श्री कृष्ण देव की धर्मपत्नी पत्नी श्री शारदा देवी नौबत खाने में है आपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं